अर्थ ज्यानी कार्य करने वाले बुद्धिमान मानव शब्द करने वाले छीड नौ होने वाले ज्यान बढ़ाने वाले सोम का रस्त निकालते हैं पुनह पुनह प्रसूत होने वाली गौवे तथा ज्यानी याजक लिए इस सोम को मिलकर इकट्ठे होकर यज्ञ के स्थान पर सोम का रस निकाला करते हैं अर्थ बड़े द्युलोक को धारण करने वाली पृथ्वी के ऊंचे स्थान में रहने वाला नदियों के जलों में रहने वाला इंद्र के वज्र की भांति कामनाओं की पूर्ति करने वाला बहुत धन से युक्त यह सुंदर आनंद देने वाला यह सोम मन को आनंद देने के लिए रस देता है अर्थ हे उत्तम कार्य करने वाले सोम तू पृथ्वी के लोक को देखकर त्वरा से पूर्ण रीति से रस निकाल दो यज्ञ करने वाले के लिए धनाधिक देकर तैयार करो हमें धन से अलग न कर घर के धनों से हमें युक्त कर बहुत अनेक प्रकार के धन से युक्त होकर हम रहेंगे अर्थ हे सोम हमको अति शीघ्र धन दे दो सैकड़ों प्रकार के दातृत्त्व से युक्त घोड़ों से युक्त सहस्त्रों प्रकार के दान जिससे दिए जा सकते हैं ऐसा धन दे दो वह धन पशुओं से युक्त एवं स्वर्ण से युक्त हो हे सोम हमारे हमें दे दो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 तथा अपना कार्य करता है सत्य स्वरूपी सोम की नौकाएं अर्थात यज्ञ पात्र सत्कर्म करने वाले यजमान को सहायता करते हैं अर्थ बड़े ऋतिज उत्तम रीति से संगठित होकर उत्तम प्रेरणा देते हैं उपरांत उत्तम फल चाहने वाले ऋतिज उदक की उरमी में सोम को रखते अथमा मिलाते हैं इस तोत्र कहते हुए इंद्र के प्रिय शरीर को सोम की मृत धाराओं से परिपुष्ट करते हैं अर्थ पवित्रता करने के सामर्थ्य से युक्त सोम स्तुति को प्राप्त करता है उपरांत इनका पुराण पिता यह सोम अपने व्रत का रक्षण करता है अपने तेज से सबको आच्छादित करने वाला बड़े अंतरिक्ष को भर देता है बुद्धिमान सबको धारण करने वाले उदकों में आरंभ सोम को रखने के लिए समर्थ होते हैं अर्थ सहस्त्रों जल धाराओं से युक्त अंतरिक्ष में से वे सोम के किरण पृथ्वी पर आ रहे हैं दुलोक के ऊपर मधुरता से युक्त होकर ये रहते हैं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 अर्थात विस्तृत द्युलोक के ऊपर से दुष्टों को अपनी शक्ति से दुष्टों को दूर कर सकते हैं अर्थ स्तुति करने योग्य तथा वेग से चलने वाले जो सोम के प्रकाश किरण हैं वे प्रथम अंतरिक्ष में से चलते रहे हैं उनको शुद्ध दृष्टिहीन देवों की स्तुति का श्रवण न करने वाले दुष्ट मानव देख नहीं सकते सत्य यज्ञ के रास्ते को दुष्ट कार्य करने वाले लोग पार नहीं कर सकते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 अर्थ यज्ञ का विस्तार करने वाला पवित्र में फैला हुआ सोम है वह वरुण की जिह्वा के अग्रभाग में अपनी शक्ति से रहा है बुद्धिमान लोग उसको व्याप्तते हैं तथा प्राप्त करते हैं जो कर्तत्व में असमर्थ होता है वह नीचे गिरता है चतुः सप्तदितम सुक्तम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 धन से युक्त घर मिले ऐसा हम चाहते हैं अर्थ जो लोक का सबका धारण करता सब जगह व्याप्त होकर रहने वाला सर्वत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ जो सोम रस सब जगह व्यापता है वह सोम यह बड़े द्यू एवं पृथ्वी ये लोकों में अपने कार्य से यजन करे और यह द्यू लोक एवं पृथ्वी को मिलकर धारण करता है यह ज्ञानी सोम अन्नों को धारण करता है अर्थ यज्ञ में जाने वाले इंद्र के लिए उत्तम यज्ञ कार्य में प्रयुक्त होने वाला सोम का रस पीने के लिए श्रेष्ठ होता है पृथ्वी का मार्ग विस्तृत होता है जो इंद्र यहां की दृष्टिका स्वामी है गौओं का हित करता है जलों की वर्षा करता है सबका नियामक है और जो यज्ञों में जाता है तथा वह प्रशंसा के योग्य है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 सहायक हो जाएं चार प्रकार के सोम के प्रकाश किरन द्यू लोक से नीचे जाते हैं वे उदक देने वाले सोम रस्त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 तथा अंतरिक्ष में से उदक देने वाले बादल को नीचे भेजता है वृष्टि करता है अर्थ उपरांत श्वेत रंग गोदुग्ध से युक्त होकर अपनी दिशा में स्थान में रहने वाला सोम कलश में रहता है जैसा घोड़ा युद्ध में हमला करता है उस सोम की देवों को प्राप्त करने वाले ऋतृज मन से उत्तम रीति से उस सोम को प्रेरित करते हैं जिस प्रकार सैकड़ों प्रकार से स्तुति करने वाले कक्षीवान ऋषि को देने के लिए गोवे प्रेरित होती हैं अर्थ हे शुद्ध होने वाले सोम जलों से मिश्रित होने वाले तेरा रस मेढ़ों के बालों की छाननी में से छाना जाता है तब आनंद देने वाले सोम तू रीतियों द्वारा शुद्ध होने वाला इंद्र को पीने को देने के लिए रस दो पंचसप्त ततम सुक्तम